फिर वह कैसा और क्या करता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोप तो उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जैसे सूर्य अंधकार और मेघ आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात जिसका परिमाण न हो सके उस अपनी तेज को प्रकाशित करके सब तेज वाले पदार्थों में बढ़ के वर्तमान है वैसे विद्वान को सभा का अधिश मान के शत्रुओं को जीतें अब ईश्वर और सभापति कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जिसकी उपमा नहीं है जो ईश्वर कारण से सब कार्य रूप जगत को रच और उसकी रक्षा कर उसका संहार किया करता है वही इष्ट देव माननीय योग्य है तथा जो अतुल सामर्थ्य युक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय आदि गुणों से समस्त राज्य को संतुष्ट करता है वही सदा सत्कार करने योग्य है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि जो उत्तम विद्वान अपनी सेना के पालन और शत्रुओं के बल को बिदारने में चतुर शिल्पकारियों को जानने वाला सर्वप्रिय तथा युद्ध में आगे रहकर अत्यंत करता है उसी को सेना का अधीश बनावें फिर वह क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य शत्रुओं और समय को पाकर धनों को जीतने वाला श्रेष्ठ कामों में प्रेरणा करने वाला और दुष्टों को छिन्न-भिन्न करने वाला हो वही सबको सेनाओं का अधिष्ठ मानना चाहिए फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सब सेवकों की यह रीति हो कि जब उसका स्वामी जैसी आज्ञा करे उसी समय उसको वैसे ही करें और जो समग्र विद्या पढ़ा हो उसी से देश सुननी चाहिए इस सुक्त में शाला के अधिपति ईश्वर पढ़ाने वाले और सेनापति के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व के अर्थ से एकता है यह जानना चाहिए यह 102वां सुक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ अब 103वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से यह उपदेश है कि ईश्वर का कार्य जगत में कैसा प्रसिद्ध चिन्ह है भावार्थ हे मनुष्यों इस जगत में जो जो रचना विशेष युक्त अच्छी-अच्छी वस्तु वर्तमान है वह सब परमेश्वर की रचना से ही प्रसिद्ध है यह तुम जानो क्योंकि ऐसा विचित्र जगत विधाता के बिना कभी बनाना संभव नहीं इस से निश्चय है कि इस जगत का रचने वाला परमेश्वर है और जीव संबंधी सृष्टि का रचने वाला जीव है अब इस जगत में परमेश्वर से बनाया हुआ यह सूर्य क्या काम करता है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को यह देखना चाहिए कि प्रसिद्ध जो सूर्य लोक है वह मेघों के विदारण लोकों के आकर्षण और प्रकाश आदि कामों से जल वर्षा द्वारा पृथ्वी को धारण और अप्रकट अर्थात अंधेरे से ढपे हुए पदार्थों को प्रकाशित कर सब प्राणियों को व्यवहार में चलाता है वह परमात्मा के बनाए बिना कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता अब सेना आदि का अध्यक्ष कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य समस्त डाकू चोर लबाड़ लम्पट लड़ाई लड़ने वालों का विनाश और सृष्टि को हर्षित कर शारीरिक और आत्मिक बल का संपादन कर धन आदि पदार्थों से सुख को बढ़ाता है वही सबको श्रद्धा करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य काल के अवयव अर्थात संवत्सर महीना दिन घड़ी आदि और जल को धारण कर सब प्राणियों के सुख के लिए अंधकार का विनाश करके सबको सुख देता है वैसे ही सेनापति सुख पूर्वक संवत्सर और कीर्ति को धारण करके शत्रुओं के विनाश द्वारा सबके लिए धन उत्पन्न करे मनुष्यों को उससे कौन-कौन काम धारण करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जो श्रेष्ठ जनो के सत्य आचरण से प्राप्ति है उसी को धारण करें उसके बिना सत्य और सब पदार्थों का लाभ नहीं होता फिर वह कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जो डाकुओं के समान ढीठ और साहसी चोरों के धन आदि पदार्थों को हर सज्जनों का आदर कर पुरुषार्थी बलवान उत्तम से उत्तम हो उसी को सेनापति करें फिर वह कैसा है यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है बलवान सेनापति द्वारा पुष्ट जीव और दुष्ट शत्रुजन मारे जाते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि सूर्य के गुणों की उपमा के अनुसार अपने-अपने गुणों द्वारा सेव आदिकों और पृथ्वी आदि लोगों से उपकारों को ले और शत्रुओं को मारकर निरंतर सुखी हों इस सुक्त में ईश्वर सूर्य और सेनाधिपति के गुणों के वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 103वां सुक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 104 सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर सभापत क्या करे यह उपदेश कहा है इस मंत्र में उपमा लंकार है न्याय धीशों को चाहिए कि न्यायासन पर बैठ के चालू प्रसिद्ध शब्दों से अर्थी प्रत्यर्थी अर्थात वादी प्रतिवादी को अच्छी प्रकार समझा कर प्रतिदिन यतोचित न्याय करके उन सब को प्रसंद कर सुखी करें। अत्यंत परिश्रम से आयु की अवश्य हानि होती है इसको विचार कर बहुत शीघ्र जाने आने के लिए क्रिया कौशल से अग्नि आदि के प्रयोग द्वारा विमान आदि यानों को अवश्य रचें फिर वह कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो प्रजा वा सेना के जन सत्य की रक्षा के लिए सभा आदि के अधिषों की शरण को प्राप्त हों उनकी यह यथावत रक्षा करें जो विद्वान लोग वेद और उत्तम शिक्षाओं से मनुष्यों के क्रोध आदि दोषों को निवृत्त कर शांति आदि गुणों का सेवन करावें वे सबको सेवन करने योग्य हैं अब राजा और प्रजा परस्पर कैसे वर्तें यह अगले मंत्र में उपदेश किया है भावार्थ जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष व राजा के विरोधी प्रजापुरुष हैं ये दोनों निश्चय ही सुखोनत नहीं कर सकते और जो राजपुरुष पक्षपात से अपनी प्रयोजन के लिए प्रजापुरुषों को पीड़ा देके धन इकट्ठा करता तथा जो प्रजापुरुष चोरी वा कपट आदि से राजधन का नाश करता है वे दोनों जैसे एक पुरुष की दो पत्नी परस्पर कलह करके क्रोध से नदी के बीच गिर के मर जाती हैं वैसे ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं इससे राजपुरुष प्रजा के साथ और प्रजापुरुष राजा के साथ विरोध छोड़ के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना बर्ताव रखें फिर वे कैसे बर्ताव करते यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ अच्छे राज्य से प्रजा में सब सुख होते हैं और बिना अच्छे राज्य के दुख और दुर्भिक्ष आदि उपद्रव होते हैं इससे वीर पुरुषों को चाहिए कि रीति से राज्य पालन करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे अच्छा दृढ़ सुरक्षित घर चोरों वाशित गर्मी और वर्षा से मनुष्य और धन आदि पदार्थों की रक्षा करता है वैसे ही सभापति राजाओं द्वारा अच्छी पाली हुई प्रजा इनको पालती है जैसे कामी जन अपने शरीर धर्म विद्या और अच्छे आचरण को बिगाड़ता और जैसे पाए हुए बहुत धनों को मनुष्य ईर्ष्या और अभिमान से अन्यायों में फंसाकर बहाते हैं वैसे उक्त राजा जन प्रजा का विनाश न करें किंतु प्रजा के किए हुए निरंतर उपकारों को जानकर अभिमान छोड़ और प्रेम बढ़ाकर इन्हें सदा पाले और दुष्ट शत्रु जनों से डर के पलायन न करें भावार्थ सभापतियों द्वारा जो प्रजा जन श्रद्धा से राज्य व्यवहार की सिद्ध के लिए बहुत धन देवे वे कभी मारने योग्य नहीं और जो डाकू व चोर हैं वे सदैव ताड़ना देने योग्य हैं जो सेनापति के अधिकार को पावे वह सूर्य के तुल्य न्याय विद्या का प्रकाश जल के समान शांति और तृप्ति कर अन्याय और अपराध का त्याग और प्रजा के प्रशंसा करने योग्य व्यवहार का सेवन कर राज्य को प्रसन्न करे फिर इन दोनों को परस्पर कैसी तिग्या करने चाहिए यह विशय अगले मंत्र में कहा है भावार्त न्याय धीश आदि राजपुरुशों को चाहिए कि जिन्होंने अपराध न किया हो उन प्रजाजनों को कभी ताड़ना न करें सदा इनसे राज्य कर लेवें तथा इनको अच्छी प्रकार पाल और उन्नत कर विद्या और पुरुषार्थ के बीच तवृत्त कराकर आनंदित करावें सभापति आदि के इस सत्यकाम को प्रजाजनों को सदैव मानना चाहिए भावार्थ हे सभापति तू अन्याय से किसी को न मारके किसी भी धार्मिक सज्जन से विमुख न होकर चोरी चकारी आदि दोष रहित होकर जैसे परमेश्वर दया का प्रकाश करता है वैसे ही अपने राज्य के काम करने में प्रवृत्त हो ऐसा वरताव के बिना प्रजा राजा से संतुष्ट नहीं हो पाती फिर प्रजा को इस सभापति के साथ क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए भावार्थ प्रजा जनों को चाहिए कि सभापति आदि राजपुरुषों के खानपान वस्त्र धन यान और मीठी-मिठी बातों से सदा आनंदित बनाएं और राजपुर्षणों को चाहिए कि प्रजा को पुत्र के समान निरंतर पालें इस अर्थ की पूर्वध सुुक्त के अर्थ के साथ संंगत जाननी चाहिए यह 104 सुुक्त और उन समा वर्ग समाप्त हुआ।